शिक्षा का आदर्श नारियों की शिक्षा वास्तविक शिक्षा ही सभी समस्याओं का समाधान करने वाली होगी और धर्म उसका केंद्र होगा हमारी नारियों की समस्याएं अनेक और गंभीर भी है परंतु उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो पर वास्तविक शिक्षा की तो अभी हम लोगों में कल्पना भी नहीं की गई है शिक्षा केवल शब्दों का रटना मात्र नहीं है हम इसे मानसिक शक्तियों का विकास अथवा व्यक्तियों को ठीक तरह से और दक्षता पूर्वक इच्छा करने का प्रशिक्षण देना कर सकते हैं इस प्रकार हम भारत की आवश्यकता के लिए महान निर्भिक नारियां तैयार करेंगे नारियां जो संघमित्रा, लीला अहल्याबाई तथा मीराबाई की परंपराओं को चालू रख सके नारियां जो वीरों की माताएं होने के योग्य हों इसलिए कि वे पवित्र तथा आत्मत्यागी हैं और उस शक्ति से शक्तिशाली हैं जो भगवान के चरण छूने से आती है, परंतु नारियों के मामले में हमारा हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल उनमें शिक्षा का प्रचार करने तक ही सीमित है हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना होगा जहाँ वे अपनी समस्याओं को स्वयं अपने ढंग से सुलझा सके उनके लिए यह काम न कोई कर सकता है और न किसी को करना ही चाहिए और हमारी जातियां हमारी भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति इसे करने में पूर्ण सक्षम है मैं यह नहीं कहता कि मैं अपने समाज में नारियों की अवस्था से पूर्णतः संतुष्ट हूं परंतु नारियों के मामले में हमें हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल उन्हें शिक्षा देने तक ही है तुम लोग नारियों को शिक्षा देकर छोड़ दो तब वे स्वयं ही अपने लिए आवश्यक सुधार के विषय में तुम्हें बताएंगे उनके मामले में हस्तक्षेप करने वाले तुम कौन होते हो मैं सुधार में विश्वास नहीं करता मैं स्वाभाविक उन्नति में विश्वास करता हूँ मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित करके अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश लादने का साहस नहीं कर सकता कि तुम्हें इसी भांति चलना होगा दूसरी तरह नहीं राष्ट्रीय जीवन को पुष्ट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन्हें देते जाओ बस वह अपने ढंग से उन्नति करता जाएगा हमारा कर्तव्य है समाज के स्त्री पुरुषों सभी को शिक्षा देना इसके फलस्वरूप वे स्वयं भला बुरा समझेंगे और बुरे को छोड़ देंगे तब किसी को इन विषयों पर समाज का खंडन या मंडन नहीं करना पड़ेगा धर्म शिल्प विज्ञान गृह कार्य भोजन बनाना सीना शरीर पालन आदि सब विषयों की मोटी मोटी बातें सिखाना उचित है नाटक और उपन्यास तो उनके पास तक पहुँचने ही नहीं चाहिए महाकाली पाठशाला अनेक विषयों में ठीक पथ पर चल रही है, किंतु केवल पूजा पद्धति सिखलाने से ही काम न बनेगा सब विषयों में उनकी आंखें खोल देना उचित होगा आदर्श नारी चरित्र सर्वदा छात्राओं के सामने रखकर त्याग रूप व्रत में उनका अनुराग उत्पन्न करना चाहिए सीता सावित्री दमयंती लीलावती खनाबाई मीराबाई आदि के जीवन चरित्र कुमारियों को समझाकर उनको अपना जीवन वैसा बनाने का उपदेश देना होगा असल बात यह है कि शिक्षा हो या दीक्षा धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह जाती है अब धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा धर्म के सिवा दूसरी शिक्षाएं गौड़ होंगी धर्मबोध चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन इन्हीं के लिए तो शिक्षा की जरूरत है वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है उसमें धर्म को ही गौड़ बनाकर रखा गया है सारे दोष इसी कारण उत्पन्न हुए हैं परंतु इसमें स्त्रियों का क्या दोष है सुधारक गण स्वयं ब्रह्मज्ञ हुए बिना स्त्री शिक्षा देने को अग्रसर हुए थे इसलिए उसमें इस प्रकार की त्रुटियाँ रह गई सभी सत्कार्यों के प्रवर्तकों को इच्छित कार्य की शुरुआत के पूर्व कठोर तप के द्वारा आत्मज्ञ हो जाना चाहिए नहीं तो उनके काम में गलतियाँ निकलेंगे ही मैं धर्म को शिक्षा का अंतरतम अंग समझता हूँ मेरा विचार है कि अन्य विषयों के समान ही शिक्षिका को चाहिए कि वह छात्रा को उसके आरंभिक बिंदु से ले और उसे इस योग्य बनाए कि वह स्वयं अपने अल्पतम बाधा के मार्ग से विकसित हो सके